टॉक, गुरु प्रताप साध की संगति नंबर वन गुरु प्रताप साध की संगति इन थोड़े से शब्दों में सदियों सदियों की खोज का निचोड़ अनंत अनंत साधकों की साधना की सुभाष है अनेक अनेक सिद्धों के खिले कमलों की आपा है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 गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता है ना अध्यापक ना व्याख्याता है दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं है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 उन लुटोरा ने कहा जा तू क्या खरीदेगा बड़े धनपति और बड़े वजीर भी नहीं खरीद सके रास्ता लग फकीने का पहले पूछ तो लो कितनी कीमत चुकाता है उस घसियारे ने कहा कीमत ये घास का गट्ठा ले लो और आदमी दे दो हंसने लगे लुटेरे लेकिन फकीने का हंसो मत यही ठीक कीमत है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 उनकी धोनी उनके चमीटे उनकी मृदंग उनकी खंजड़ी यह सब देख के तू जाता होगा भीखा लेकिन किसको पता था कि भीखा यह सब देख के नहीं जाता उसका सरल हृदय उसका अभी कोरा कागज जैसा हृदय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 मुल्ला नसरुद्दीन एक नुमाइश में गया था लखनऊ की नुमाइश रंग बिरंगे लोग बड़ी शांत शौकत में सच के लोग आए थे एक महिला सुंदर महिला को देख मुल्ला मुला से रहा गया उसके पीछे हो लिया जब मौका मिले धक्का मारे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 और खाली हाथ लौटना पड़ा उसे